सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक 25 किस देवता की उपासना चौथा प्रश्न कोई दस हजार वर्ष पहले वेद के ऋषियों ने एक प्रश्न पूछा था हविसा हवि हम किस देव की स्तुति व उपासना करें क्या यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक नहीं है क्या इस पर पुनः कुछ कहने की अनुकंपा करेंगे आनंद यह प्रश्न न तो उस दिन प्रासंगिक था ना आज प्रासंगिक है हम किस देव की स्तुति व उपासना करें यह मौलिक रूप से गलत प्रश्न है और जब गलत प्रश्न पूछा जाता है तो फिर गलत उत्तर पैदा होते तो कोई कहेगा गणेश जी की पूजा करो और कोई कहेगा कि शिवजी की, की पूजा करो और कोई कहेगा कि रामचंद जी की पूजा करो कोई कहेगा कृष्णचंद जी की पूजा करो फिर विवाद उठेगा झगड़े खड़े होंगे ये प्रश्न ही गलत है कस्मई देवाय हविसा विदेम किस देवता को हम पूछे इसमें जोर है देवता के चुनाव पर इसलिए इसे मैं गलत प्रश्न कहता हूं ये किसी साधारण जन ने पूछा होगा वेद में इसका उल्लेख है मगर वेद में सभी वचन ऋषियों के नहीं नहीं हो सकते क्योंकि वेद को मैंने देखा तो मैंने पाया अधिकतर बातें तो इतनी छोटी हैं इतनी ओछी है कि वेद में होनी ही नहीं चाहिए थी लेकिन उनके होने का कारण वेद उस समय की एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है जो भी उस समय की जानकारी थी सब वेद में डाल दी गई अच्छी बुरी छोटे लोगों की बड़े लोगों की अज्ञानियों की ज्ञानियों की सब इकट्ठा कर दिया गया उसमें तुम्हें छांटना होगा महर्षियों के वचन तो बहुत थोड़े अधिकतर वचन तो अज्ञानियों के कोई प्रार्थना कर रहा है इंद्र से कि हे इंद्र मेरे दुश्मन के खेत में बरसा ही मत करना अब ये कोई महर्षि ऐसी प्रार्थना करेगा एक तो महर्षि किसी को दुश्मन क्यों मानेगा और चलो मान भी लिया कि दुश्मन कोई है तो ऐसी प्रार्थना करेगा कि उसके खेत में पानी कम बरसा ना और न केवल महर्षि इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं इंद्रदेवता इस तरह की प्रार्थनाएं मान भी रहे न तो महर्षि महर्षि मालूम होते न इंद्रदेवता इंद्रदेवता मालूम होते क्योंकि ऋषि कह रहा है कि नारियल चढ़ाऊंगा रुस्बत दूंगा कह रहा है ठीक अर्थों में इसलिए भारत से रुस्बत का मिटना बहुत मुश्किल है ये बड़ी पुरानी परंपरा है हम देवताओं को रुष्वत देते रहे भगवान को रुष्वत देते रहे राजाओं महाराजाओं को रुष्बत देते रहे रघुकुल रीत सदा चली आई ये तो चलते ही रहा अब उसी तरह जो भी अब हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कि गवर्नर की कमिश्नर की, की कलेक्टर की डिप्टी कलेक्टर की इंस्पेक्टर के हवलदार की चपरासी जो भी जहां जरूरत है हमें एक बात पता है कि नारियल चढ़ाने से सब कुछ होता है इस देश में रुस्वत तो धार्मिक कृत्य है इसलिए इस देश से रुस्वत को मिटाना बहुत मुश्किल है दुनिया के किसी देश में इस तरह की रुस्बत नहीं चलती चल ही नहीं सकती कि लोगों को थोड़ा सम्मान है अपना अगर तुम किसी आदमी को रुस्बत देने को कहोगे तो वो चांटा मार देगा तुम्हें कि तुम उसका अपमान कर रहे हो तुम कह रहे हो कि वो अपने कर्तव्य को बेच दे दो पैसे में तुम उससे उसकी आत्मा बेच देने का आग्रह कर रहे हो दो पैसे में पहले तो कोई देने की हिम्मत नहीं करेगा और देने की किसी ने हिम्मत की तो उत्तर में बहुत कठिनाई में पड़ जाए इस देश में लेकिन लेना देना बिल्कुल प्रेम से चलता है अड़चन ही नहीं है कोई कोई सोचता ही नहीं कि रुस्वत लेने में कोई अपमान है देने वाला भी नहीं सोचता कि वो अपमान कर रहा देने वाला सोचता सम्मान कर रहा लेने वाला भी सोचता सम्मानित हो रहा हूं अगर न दो रुष्बत तो अपमान है पुरानी आते हैं परंपरागत ये पूछना कि किस देवता की उपासना करें ये प्रश्न ही गलत है ये किसी ऋषि का नहीं हो सकता ऋषि तो उपासना करता है देवता का सवाल ही नहीं यह सारा अस्तित्व दिव्य है इसमें कहां पूछना किसकी करें और किसकी ना करें यह पूछना कि मैं किस देवता के सामने झुकूं गलत आदमी का सवाल है सही आदमी पूछता है झुकने की कला क्या है मेरी बात को ठीक से समझ लेना सही आदमी पूछता है झुकने की कला क्या है वो ये सवाल ही नहीं किसके सामने झुके झुकने की कला फिर जहां भी झुक जाओ वहीं परमात्मा गलत आदमी पूछता है कि परमात्मा हो तो मैं झुकूं? सही आदमी कहता है कि जहां मैं झुक गया वहीं मैंने परमात्मा पाया झुकना पहले है परमात्मा पीछे है और गलत आदमी कहता पक्का हो जाए कि यही सज्जन परमात्मा है यही देवता काम पड़ेगा कि ये है भी देवता कि नहीं इस प्रश्न में यही सारी बातें छिपी कसम ही देवाए हविसा विधेम किसकी स्तुति करें किसकी उपासना करें असल में जो अनुवाद किया है आनंद मैत्रे हम किस देव की स्तुति व उपासना करें वह अनुवाद भी थोड़ा सा भिन्न है मूल से कस्मई देवाए हविसा विदेम हविसा का अर्थ होता भेंट किसको चढ़ाए रुस्बत किसको दें उसका ठीक ठीक अर्थ होता भेंट डाली किसको भेजें कौन काम पड़ेगा लड़का बीमार है पत्नी मिलती नहीं नौकरी खो गई दिवाला निकल गया अब कौन है देवता जो दिवाली को दिवाली में बदल दे उसकी हम भेंट करेंगे उस पर हम उपासना करेंगे प्रार्थना करेंगे स्तुति करेंगे उसके चरणों में सिर पटकेंगे मगर पक्का हो जाए कि वो कर भी सकता है कि नहीं उसकी सामर्थ्य में भी है यह बात या नहीं तो फिर दावेदार पैदा होते हैं पंडित पुरोहित पैदा होते हैं वो कहते हैं कि यह है असली देवता इस देवता का यह रहा मंत्र इसी मंत्र से यह देवता सिद्ध होगा और मंत्र की भी यह विशेष पद्धति है इसमें इंच भर फर्क किया कि चूक हुई कि फिर देवता से संबंध छूट जाएगा और मैं ही कान फूकूंगा तुम्हारे और मैं ही तुम्हें विधि बताऊंगा और तुम किसी को यह विधि बताना मत यह सब धंधे फैलाने के उपाय नहीं ये प्रश्न ऋषि का नहीं यह प्रश्न बहुत सामान्य जन का होगा ऋषि तो पूछेगा झुकने की कला कैस क्या है निरअहंकार होने की कला क्या है मैं कैसे मिट जाऊं? सोरे नाकू से बरहमन हो कि हो बांगे हरम छुप के हर आवाज में तुझको सदा देता हूं मैं फिर चाहे मंदिर में संख बजता हो कि चाहे मस्जिद में अजान कुछ फर्क नहीं पड़ता सोरे नाकू से ब्रहमन ब्राह्मण के संख का नाद सोरे नाकू से ब्रह्मन हो कि हो बांगे हरम कि काबे में नमाज पढ़ी जा रही हो कि काबे से अजान उठ रही हो कुछ फर्क नहीं है छुप के हर आवाज में तुझको सदा देता हूं मैं मैं ही हर आवाज से तुझे पुकार रहा हूं मैं हूं ब्राह्मण के संख की आवाज और मैं ही हूं सुबह सुबह मस्जिद से उठती हुई अजान सब आवाजें मेरी हैं और सब आवाजें तुझे एक की तरफ समर्पित हैं किस देवता की स्तुति करें क्या बहुत परमात्मा है दुनिया में परमात्मा एक है उस एक की ही स्तुति है उस एक की ही उपासना है और उपासना में उस एक को पहले नहीं जाना जा सकता कि वो कौन है उपासना करने के बाद ही उसका अनुभव हो सकता है परमात्मा को जान लेंगे फिर प्रार्थना करेंगे अगर तुमने ऐसा निर्णय लिया तो तुम ना कभी परमात्मा को जानोगे ना कभी प्रार्थना करोगे तुमसे मैं कहता हूं प्रार्थना करो ताकि परमात्मा को जान सको प्रार्थना पहले प्रेम पहले तुम प्रार्थना का मजा लेना शुरू करो तुम प्रार्थना में मस्त हो तुम प्रार्थना में उन्मत्त हो तुम प्रार्थना की शराब पियो परमात्मा खुद खिंचा चला आएगा कच्चे धागे में बंधे चले आएंगे वो जो मालिक है तुम्हारा जरा कच्चा सा धागा भी प्रार्थना का हो तो पर्याप्त थे जबी काबे में रख दी या सरे कुए बूता रख दी गरज अब उठ नहीं सकती जहां रख दी वहां रख दी जरा तरकीब सीखो सिर रखने की सिर टेकने की झुकने की और जहां सिर रख दो फिर वहां से उठे ना फिर घबराओ मत परमात्मा तुम्हें खोजता आ जाएगा इतना समर्पण हो और परमात्मा न मिले ऐसा कभी हुआ है हजरते जाहिद तुम्हें जन्नत दिखा लाएंगे रिंद फूल खिलने दीजिए चश्मे उबलने दीजिए जरा पियकड़ों का साथ करो क्या पूछते हो कसमय देवाए हविशा विदेन किस देवता की मैं स्थिति करूं किस देवता को भेंट चढ़ाऊं किस देवता की उपासना करूं अरे रिंदों से दोस्ती करो पियकड़ों से दोस्ती करो जो पिए बैठे जो मदहोश से भरे जो उसके ध्यान में लीन है जो उसके प्रेम में डूबे जो उसकी प्रार्थना में नाच रहे उनसे दोस्ती करो उनका सत्संग करो हजरते जाहिद तब हे ज्ञानी पंडित हे विरागी पंडित हजरते जाहिद तुम्हें जन्नत दिखा लाएंगे रिंद तब ये पीने वाले पियक्कर तुम्हें स्वर्ग दिखला लाएंगे फूल खिलने दीजिए चश्मे उबलने दीजिए होने दो आनंद खिलने दो फूल झरने टूटने दो प्रेम के प्रार्थना के मत पूछो किसकी प्रार्थना करें यही पूछो प्रार्थना क्या है यही पूछो प्रार्थना कैसे करें मत पूछो किसका ध्यान करें यही पूछो कि ध्यान क्या है ध्यान कैसे करें मेरे पास भी लोग आके पूछते हैं वो पूछते हैं ध्यान कि किसका करें गलत प्रश्न उन्होंने शुरू किया किसका बस वो पूछ रहे हैं कि गणेश जी का क्या हनुमान जी का क्या बैठ के आंख बंद करके हनुमान जी को देखें जरा सावधानी रखना हनुमान जी को देखा हनुमान जी ही हो जाओगे गणेश जी को देखा गणेश जी हो जाओगे जिसको देखोगे वही हो जाओगे क्योंकि उसी में रंग जाओगे उसी में पक जाओगे जरा सावधान रहना ज्यादा गणेश जी को देखा सुन निकलेगी ज्यादा हनुमान जी को देखा पूछ निकलेगी किसका ध्यान किसका सवाल ही नहीं ध्यान तो चित्त की निर्विषय अवस्था है उसमें कोई विषय होता ही नहीं ना गणेश जी न हनुमान जी बुद्ध ने कहा है अगर तुम्हारे मार्ग में कहीं मैं आ जाऊं तो तलवार उठा के मेरी गर्दन काट देना किस मार्ग की बात कर रहे हैं बुद्ध ध्यान के मार्ग की वो कह रहे हैं ध्यान में अगर मैं भी आ जाऊं तुम्हारे तो तलवार से काट देना हटा देना मुझे क्योंकि ध्यान है शून्य निर्विकार निर्विचार चित्त की अवस्था और तुम पूछ रहे हो किसका करें तुम पूछ रहे हो ध्यान में किसको भरें और ध्यान है खाली करना बात ही गलत हो गई शुरू से ही गलत हो गई मगर तुम्हें पंडित पुरोहित यही समझाते रहे कि इसका करो ध्यान उसका करो ध्यान सदियों सदियों से गलत बातें कही गई तुम उनके आदि हो गए हो तू हुस्न की नजर को समझता है बेपनाह अपनी निगाह को भी कभी आजमा के देख पर्दे तमाम उठा के न से जलवा हो उठ और अपने दिल की चिलमन उठा के देख सवाल ये नहीं कि किसका ध्यान जरा भीतर का पर्दा उठाना है तो हुस्न की नजर को समझता है बेपनाह अपनी निगाह को भी कभी आजमा के देख जरा अपनी दृष्टि को आजमाओ अपने दर्शन की क्षमता को आजमाओ पर्दे तमाम उठा के ना मायूस जलवा हो उठा चुके बहुत पर्दे मंदिरों के मस्जिदों के मायूस ना हो जाओ उदासना हो जाओ हतासना हो जाओ उठ और अपने दिल की चिलमन उठा के देख एक ही पर्दा उठाने जैसा है वो अपने दिल पे पड़ा हुआ पर्दा है किस बात से बुना गया है वो पर्दा विचार से और वासना के ताने बाने से बुना गया पर्दा है विचार और वासना को हटा दो एक क्षण को भी ना विचार हो ना वासना हो ध्यान अवतरित हो गए और ध्यान में तुम जानोगे सब कुछ परमात्मा है तुम भी कण कण परमात्मा है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं परमात्मा समष्टि का नाम है इश्क है सहल मगर हम हैं वो दुस्वार पसंद कार्य आसान को भी दुस्वार बना लेते बड़ी सरल बात है प्रेम प्रार्थना बड़ी सरल बात है इश्क है सहल मगर हम है वो दुस्वार पसंद मगर हम कुछ ऐसे उल्टे हैं कि हमें कठिनाई जस्ती हम चीजों को उलझा लेते हैं और कठिन बना लेते कार्य आसान को भी दुस्वार बना लेते जो बात सरलता से हो सकती थी उसको भी खूब कठिन कर लेते हैं क्यों क्योंकि अहंकार को सरल बात करने में मजा नहीं आता कठिन कोई बात हो तो करने में मजा आता जितनी कठिन हो उतना अहंकार को लगता है कि हां करके दिखाऊंगा बात सरल हो तो अहंकार कहता है ये तो कोई भी कर लेगा इसमें क्या खूबी है इसमें क्या अहंकार को भोजन में लेगा तो हमने प्रेम को प्रार्थना को भी कठिन बना लिया है अन्यथा बात बड़ी सरल है कछुए के अंगों की भांति सब वृत्तियां समेट ली मैंने कमट चर्म सी ओढ़ ली ढाल ढिठाई की बाहर से बंधो अंदर को खुल गया इंगला ने आसन दिया टिंगला ने जलपान सुखमना ने सेज बिछा समाद्रत मुझे किया खुल गया सूक्ष्म दिव्य चेतना का लोक नया बस इतना सा कछुए के अंगों की भांति सब वृत्तियां समेट ली मैंने सीखो अपने को समेटना कमठ चर्म सी ओढ़ ली ढाल ढिडाई की बाहर से बंद हो अंदर को खुल गया बाहर से आंख बंद करो ताकि भीतर आंख खुल सके पलटू ने कहा ना मेरी बात वे ही समझेंगे जो अंधे अंधे पहले तो बात चौंकाती मगर वो ठीक कह रहे हैं वो कह रहे हैं बाहर से जिन्होंने आंख बंद कर ली वो बाहर के लिए अंधे ही हो गए अब वो भीतरी देखते हैं। बाहर से बंध अंदर को खुल गया इंगला ने आसन दिया पिंगला ने जलपान सुखमाना ने सेज बिछा समादृत मुझे किया खुल गया सूक्ष्म दिव्य चेतना का लोक नया नहीं ये सवाल पूछे का नहीं है कि हम किसे स्तुति दें किसकी उपासना करें किस पर भेंट चढ़ाएं, कस्मई देवाय हविसा विधेम नहीं नहीं यह सवाल महर्षि का नहीं है महर्षि तो यही पूछता है कि हम कैसे अपने को जान लें स्वयं से परिचित हो जाएं क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसने सब जान लिया और जो स्वयं को नहीं जानता वो और कुछ भी जान ले उसके जानने का कोई भी मूल्य नहीं धर्म है आत्म साक्षात्कार ये देवी देवताओं की बातचीत ही बचकानी और आत्म साक्षात्कार ही परमात्म साक्षात्कार है तुम्हारे भीतर से ही वह द्वार खुलता है जो परमात्मा का द्वार है आज इतना है